श्री ष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष और यह केवल मुंह की बात नहीं थी अठारह सौ छियासी में काशीपुर में निवास करते समय पुराने भक्तों के मन में अचानक आया कि सेवा के नाम पर नरेंद्र आदि भक्तगण गृहस्थों द्वारा कष्टपूर्वक अर्जित धन का दुरुपयोग कर रहे हैं यद्यपि प्रमाण कुछ भी नहीं था फिर भी उन लोगों ने हिसाब देखना चाह और उसमें दो चार पैसों की भूल चुक पाने पर नाराज हो धमकी देते गए कि वे अब और चंदा न देंगे बात जब ठाकुर के कानों में आई तो उन्होंने युवकों से पूर्वक कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं मैं तुम लोगों की लाई हुई भिक्षा में ही संतुष्ट बाद में उन्होंने गिरीश को बुलाकर सब कुछ बताया गिरीश बिना कुछ कहे नीचे उतर आए युवकगण उन्हें भी हिसाब दिखाने लगे परंतु ये वीरभक्त हिसाब के कागजों को फाड़ टुकड़े कर टुकड़े करते हुए गरज उठे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं मैं अपने मकान की एक एक बेचकर सारा खर्च जुटाऊंगा प्रत्यक्षता उन्हें इतना नहीं करना पड़ा क्योंकि भक्तों को शीघ्र ही अपनी भूल समझ में आ गई अठारह ईस्वी में ग्रीस की द्वितीय पत्नी से हुआ दुलारा पुत्र भी काल कवलित हुआ श्री रामकृष्ण के संपूर्ण हृदय से सेवा करने की इच्छा से गिरीश बाबू ने उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की थी इस पुत्र का आचरण आदि देखकर उनके मन में ऐसी धारणा जन्मी थी कि ठाकुर ही उनके घर आए हुए हैं। अतः असह्य शोक से अभिभूत हो गए परंतु ठाकुर को मुख्तारी दे डालने के कारण अब उनके लिए शोक करने को भी मौका नहीं रह गया था वे भीतर ही भीतर दग्ध हो रहे थे इस शोक से थोड़ी राहत पाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत उपाय खोज निकाला इन प्रवीण कवि ने नवीन छात्रों की तरह शास्त्र के अध्ययन में, लगाया। में पैथिक की भी की, तथा अभिनय आदि नित्य कर्मो से छुट्टी लेकर ईश्वर चर्चा में समय बिताने लगे परंतु किसी को भी यह बात समझते देर नहीं लगी कि बारह बाहर व्यक्त न होने पर भी उस शोक की ज्वाला अत्यंत तथा नदी के समान भीतर ही भीतर ही हुआ वह शोक उनके जीवन को विसाद में बनाता जा रहा था इसलिए एक दिन निरंजना से कहा ठाकुर ने तो तुम्हें सन्यासी ही बना दिया है चलो दोनों कहीं निकल चले गिरीश थोड़ा सोचकर बोले तुम लोग जो भी कहोगे उसे मैं ठाकुर की वाणी समझ कर अभी करने को प्रस्तुत हूँ परंतु भाई अपने इच्छा से सन्यासी होने का भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है ठाकुर को मैंने मुख्तारी जो दे दी है अब निरंजन महाराज बोले मैं कह रहा हूं चलो अब तो ग्रीस थोड़ा भी आगा पीछा न करते हुए चल पड़े निरंजन महाराज जानते थे कि ग्रीस के इस ताप को शांत करने का उपयुक्त स्थान ठाकुर की जन्मभूमि श्रीधाम कामार तथा माता की वास जयराम बाकी है वे उनको इन्ही दो पुण्य तीर्थों में ले गए वहां पर माँ का तथा ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हुए आनंद पूर्वक कुछ महीने बिताने के बाद शांतिपूर्ण हृदय से लौट आए तत्पश्चात से स्वीकार करते थे कि निरंजन की कृपा से ही उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1907 ईसवी में दुर्गा पूजा के समय गिरीश का आमंत्रण पाकर माताजी जयराम बाटी से कलकत्ता आकर बलराम मंदिर में ठहरी तथा तो गिरीश के घर में देवी के दर्शन करके उनके आकांक्षा पूर्ण की बाबू माताजी के साक्षात जगदम्बा के रूप में ही पूजा करते थे तो छत पर टहलते समय अचानक गिरीश की पत्नी ने बलराम मंदिर की छत पर खड़ी माता जी की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित की परंतु गिरीश तुरंत ही नीचे उतर आए और सहधर्मिणी से बोले नहीं नहीं मेरे नेत्र नेत्री है मैं इस प्रकार उनके रोग में क्रमशः वृद्धि होने लगी उन्नीस सौ नौ दस ईस्वी में उन्होंने काशी धाम में रामकृष्ण मिशन के निकट एक किराए का मकान लेकर वहां चार महीने निवास किया इससे उनके स्वास्थ्य में आशा, आशाती सुधार भी हुआ था उन दिनों वे सेवाश्रम में आए रोगियों को होम्योपैथिक दवाइयां देते थे तथा इसके फलस्वरूप नगर में उनका काफी नाम भी फैल गया था परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय था ठाकुर की चर्चा करना स्वामी प्रेमानंद उन दिनों काशी में गिरीश को देख कर मुक्त हो गए थे उन्होंने लिखा था श्रीयुद्ध गिरीश बाबू काशी में ही है उनका स्वास्थ्य काफी सुधर रहा है हम लोग लगभग प्रतिदिन ही उनसे के पास जाया करते थे आहा उनका स्वभाव कितना सुंदर हो गया है श्री प्रभु ने कहा था तुम्हें देख कर लोग अवाक रह जाएंगे ठीक वैसा ही हो रहा है उनसे कितने ही अपूर्व बातें सुनने को मिलती है उनमें जैसी उदारता है वैसी ही प्रभु के प्रति विलक्षण निष्ठा भी अभिमान लोक प्रसिद्धि उनके लिए त्याज हो चुकी है बहुत से साधुओं में भी मुझे ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिला प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वे पारस पत्थर का स्पर्श करके सोना बन गए हैं और हम लोगों के प्रति उनका क्या ही स्वाभाविक स्नेह तथा प्रीति है अड़सठ वर्ष की आयु है पर स्वभाव बालक जैसा जान पड़ता है श्री ठाकुर और स्वामी जी के बारे में बातें करते हुए बिल्कुल उन्मत्त हो जाते हैं उनके नौकर आदि तक ठाकुर के भक्त हो गए हैं सब प्रभु की महिमा है काशी निवास काल में उन्होंने अपना एक श्रेष्ठ नाटक शंकराचार्य लिखा था उन दिनों उनका मन सदैव धर्म भाव से परिपूर्ण रहने के कारण ग्रंथ में भी वह मात्रा में व्यक्त हुआ जाकर शंकराचार्य की मूर्ति के सम्मा पाठ कर आए तथा नाटक के प्रथम मंचन द्वारा प्राप्त धन उन्होंने शंकर मठ को ही दान किया यद्यपि जीवन संध्या घनीभूत होती जा रही थी तो भी वाराणसी से लौट कर वे नवीन उत्साह के साथ रंगभूमि के कार्य में लग गए 1911 में में में एक घोषणा हुई कि बाबू बलदान नाटक में करुणा में करुणाम अदा करेंगे वह आंधी पानी से भरी आषाढ़ की भीषण रात थी किसी को भी आशा नहीं थी कि अधिक दर्शक आएंगे परंतु गिरीश के जादू भरे नाम से कल्पना संख्या में लोगों को लाजुटाया मित्रों ने उन्हें ऐसी आंधी वर्षा भरी रात में अभिनय करने से मना किया परंतु इतने लोग आग्रह आए हों और वे रंग मंच पर न उतरे यह भला कैसे संभव था अतः उस रात करुणा करुणामय की भूमिका में उन्हें कई बार खुले वदन मंच पर आना पड़ा इसके फलस्वरूप उन पर दमा का प्रकोप हुआ यही उनकी अंतिम पीड़ा थी जीवन के जो थोड़े दिन अवशिष्ट रहे उनमें उनका स्वास्थ्य फिर लौट कर नहीं आया इस प्रकार उनके आठ महीने तक कष्ट उठाने के बाद लोग समझ गए कि अब कोई आशा नहीं है अंतिम रातें उन्होंने रोग यंत्रणा के कारण यंत्रिद्र बैठकर श्री राम कृष्ण का चिंतन करते हुए व्यतीत की देहासान की पिछली रात तीसरे प्रहर अचानक गहन स्तब्धता को भंग करते हुए उन्होंने तीन बार रामकृष्ण का नाम उच्चारण किया फिर बोले प्रभु शांति दो शांति दो शरीर उस यातना को और अधिक नहीं सह सका अगले दिन 8 फरवरी 1912 ईस्वी गुरुवार को रात एक बजकर बीस मिनट पर महाकवि ने महाप्रयाण किया